महाभारत पौलोम पर्व चतुर्थो चतुर्थोध्याय कथा प्रवेश उग्रस्रवाजी द्वारा महाभारत की कथा लोम लोमहर्षणपुत्र उग्रस्रवाहसौति पौराणिको नैम सारण्ये शौनकशवाषि सत्रे ऋषि नभ्यास्थे नैभसारण्य में कुलपति सोनक के बारह वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में उपस्थित महर्षियों के समीप एक दिन लोमहर्षणपुत्र सूतनंदन उग्रसवा आए वे पुराणों की कथा कहने में कुशल थे पौराणिक पुराणे कृतश्रम सकृताजलिस्तावाच किोत मृक्ष किमहम ब्रवाणी वे पुराणों के ज्ञाता थे उन्होंने पुराण विद्या में बहुत परिश्रम किया था वे निवासी महर्षियों से हाथ जोड़कर बोले पूज्यपाद महर्षिगण आप लोग क्या सुनना चाहते हैं मैं किस प्रसंग पर बोलूं? तमृषय उचुहू परम लोमहर्षणे वक्ष्याम अस्ताम न प्रतिवक्ष शुश्रू कथा योगम न कथा योगे तब ऋषियों ने उनसे कहा लोम हर्षण कुमार हम आपको उत्तम प्रसंग बतलाएंगे और कथा प्रसंग प्रारंभ होने पर सुनने की इच्छा रखने वाले हम लोगों के समक्ष आप बहुत सी कथाएं कहेंगे तत्र भगवान कुलपतिस्तू सौनकोग्नि शरण मध्यास्ते किंतु पूज्यपात कुलपति भगवान शौनक अभी अग्नि की उपासना में संलग्न हैं यो सौ दिव्या कथा वेद देवता सुर संस्रिता मनुष्यो रग गंधर्व कथा वेद च सर्वश वे देवताओं और असुरों से संबंध रखने वाली बहुत सी दिव्य कथाएं जानते हैं मनुष्यों नागों तथा गंधर्वों की कथाओं में से भी वे सर्वथा परिचित हैं सके सौते विद्वान कुलपति दक्षो धीमान गुरु। विद्वान कुलपति विप्रवर शौनक जी भी इस यज्ञ में उपस्थित हैं वे चतुर उत्तम व्रतधारी तथा बुद्धिमान हैं शास्त्र श्रुति स्मृति इतिहास पुराण तथा आरण्य बृहदारणक आदि के तो वे आचार्य ही हैं सत्यवादी समपर तपस्वी सर्वे सर्वेशाव नो मान्य सतावत प्रतिपाल्यतां वे सदा सत्य बोलने वाले मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर तपस्वी और नियम पूर्वक व्रत को निभाने वाले हैं वे हम सभी लोगों के लिए सम्माननीय हैं अतः जब तक उनका आना न हो तब तक प्रतीक्षा कीजिए तस्या सती गुरावासन परमाचित तथो वक्षति सृक्षति द्विज सत्तम गुरुदेव सौनक जब यहाँ उत्तम आसन पर विराजमान हो जाएं, उस समय वे द्विजश्रेष्ठ आपसे जो कुछ पूछें उसी प्रसंग को लेकर आप बोलिएगा च एवमस्तु गुरुपिष्टे महात्मने तेना पृष्ठ कथा पुण्या वक्षावि उग्र शिवाजी ने कहा एवं ऐसा ही होगा गुरुदेव महात्मा सोनक जी के बैठ जाने पर उन्हीं के पूछने के अनुसार मैं नाना प्रकार की पुण्यदायिनी कथाएँ कहूँगा सोथ विप्रर्षभ सर्व क्य विधि देवान्ग्भ पितृन नर्पय्वा जगाम यद्धा सुखासीनाव्रता जश्रि सूतपुत्रपुर सरा तदंतरप्रशिरोमणि सौनग्यी क्रमश सब कार्यों का विधिपूर्वक संपादन करके वैदिक स्तुतियों द्वारा देवताओं को और जल की अंजलि द्वारा पितरों को तृप्त करने के पश्चात उस स्थान पर आए जहां उत्तम व्रतधारी सिद्ध महर्षिगण यज्ञ मंडप में सूर्य जी को आगे विराजमान करके सुखपूर्वक बैठे थे सदस्य सदा उपविष्ट सुपविष्ट सौन को था ब्रभी दिधम और सदस्यों के बैठ जाने पर कुलपति सोनज्ञ भी वहाँ बैठे और इस प्रकार बोले इतिश्री महाभारते आदि आदिपर्वणी पौलोम पर्वणी, पर्वणी कथा प्रवेशो नाम चतुर्थोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में कथा प्रवेश नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ